सारे कर सारा तकनीकी इसीलिए वो ठीक हो गया और ये जो है ना को पूरा रिजर्वेशन के लिए सोचा सारा ज्ञान ये पूरा का पूरा गलत हो गया क्या हुआ रिजर्वेशन स्पेशलाइजेशन दो नाम देते हैं इसके लिए सोचा ये ज्ञान गलत हो गया ठीक हो गए ये दोनों भाग मनुष्य को धोखा धड़ी में डालने के ही खाका बनाता गए ठीक है इसमें क्या हो गई तो हम सचि बोलना जानते ही नहीं हैं, अंतिम सत्य को ये जानते भी नहीं हैं। हाँ, है इनसे पूछा गया हमारा मूर्ति का लड़का आया था लाल माटवाडा के किसानों के बीच में हमारा एक कार्य थी वह कार्यगोष्ठी का ऑब्जेक्टिव था लक्ष्य था देवी देवताए क्या उसमें हम लोग अमरकण्ड तक में बीएल एल के कोऑर्डिनेशन में हम एक गोष्ठी करते रहे उस गोष्ठी में हमारे मूर्ति का लड़का गया साहब और जिससे अमेरिका से ठीक है तो वो उनको जो है ना इंट्रोड्यूस किए विज्ञान पढ़े हैं विज्ञान क्या होता है लोग पूछे है ना वो, वो शुरू किया अपना विज्ञान को विज्ञान सोचता है एक नियम बनाता है नियम को मिशन में देता है मिशन जो बताता है उसको अंतिम सत्य नहीं मानेगा। इसीलिए आगे की सोचने के लिए जगह बना रहे ऐसा बोले ये तो बताओ अंतिम सत्य तो पता नहीं आदिम सत्य पता है पूछ घर आकर के धर के रोता रहा उसके बाद उनको कहा तुम यहां नहीं आना ऐसा परिस्थितियां बनती ही रहेगी तुम घर आओगे रोगे हम भी तुम्हारे साथ रोना पड़ेगा और क्या और क्या बचा है हमारे पास तुमको तो समझना नहीं है जी वो कैसा टेस्ट हुआ इसके पहले गौड़ एक शिविर लगाया था उनके साथ कार्य गोष्ठी थी गौड़ उनके साथ की साथ ही दस बारह लोग थे हम लोग फलारे आश्रम में लगाए आप आए थे उसमें भी अंतिम दिन में आए थे तो उसी शिविर में भी ये प्रस्तुत हुआ उसमें क्या किया ये डार्विन का जीवन को तो जीवन के बारे में आप जानते हैं उन्होंने कहा हाँ क्या बोला गणपति क्या बोला हाँ तो बताओ क्या जानते है वो डार्विन का जीवन बताने लगा गौड़ पूछा अरे गणपति ये बताओ डार्विन जो कहा है उसको हम पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं? तुम्हारा क्या सोचना उन्होंने कहा निश्चित पढ़े होंगे हमको क्या बता रहे हो तुम बाबा जो जिस बात की जीवन लिखा है उसको तुम पढ़े हो उन्होंने कहा नहीं हमको क्या बता रहे घर में आकर के रोता रहा दो बार रोया है घर में आके घंटों पुक्का खोल के क्या सुन रहे हो इसमें से हम गुजरा हो, वो क्वांटम फिजिक्स के अंतिम इसके निष्कर्ष निकला हुआ आदमी का हसरत बताया मेरे पोता ठीक है ये हसरत को देखा है हमने इसके बाद क्या बताना अब ऐसे में तो अभी इस विधि में जिस विधि से हम चल रहे हैं, उससे क्या हमको एक बहुत बड़ी बड़ी मैंने धैर्य संबल मिला इसमें जो हमारे पिताजी या दादाजी ज्ञानी हो गए उसके उसके आधार पर हमारा पूजा होने वाला नहीं है हमारा दादा ज्ञानी हो गए पूजी हो गए इसके आधार पर हमारा पूजा हो ऐसा होने वाला नहीं है कितना बड़ी भारी रास्ता निकल गया कहा देखो ये घटना से वो निकला शुभ यदि ये घटना नहीं होती शायद है हम उसमें पूरा नहीं पड़ते। आज हम गवाही दे सकते हैं ठोक बजाऊ कह सकते हैं हम अच्छे हो गए हमारे, हमारे बच्चों को श्रेय मिलेगा ऐसा नहीं होगा उनको श्रेय पाना है वो समझना ही पड़ेगा क्या बात हुई ये कहां से शुरू हुआ जब हम समझे मेरे श्रीमती जी को हम समझाए पहला जी। पहला तो वही है पूरा का पूरा हमारा सारे अवस्थाओं में हमारा अभिभावक के रूप में मेरे पत्नी काम की ठीक है मेरे संरक्षक के रूप में काम की ठीक है काम करने के बाद हमारा पहला कर्तव्य मैं ना हमने जो पाया है इनको बताया बताया और धीरे धीरे दो चार दस दिन में सुनी कुछ समझ में भी आया कुछ समझ में नहीं आया वो बोलती है तुम संसार को लोकोपकार करते रहो हम सेवा करते रहो उसके बाद क्या बचता है हमारे पास उसके बाद हम सोचने लगे किसको बता मैं ठीक है तो किसको बतावे एक निष्कर्ष निकला कि मैं जो जो समझ सकता है उनको समझाऊं ये अपने विवेक से निकल गए निकल गया तो इसको जब हम शुरुआत की है तो कहा पैसा कुआ के पास आता है या, या, तर्क का कहीं कमी नहीं, नहीं है अच्छा को कुआ के पास आता है तो आपका एक को दौड़ते हो धाते हो ऐसा हमको डांटने लगे ठीक है डांटने लगे तो हमने सोचने लगे बात तो ठीक कर रहे हैं इसका क्या उत्तर होगा मुझको यह ज्ञान आ गया विज्ञान युग आ गया पंपिंग सेट लगा दिया कुआ से टोटी लगा दिया मुण, मुण, मरीज के मुंह के पास और प्यासा कुआ के पास आने की जरूरत नहीं है कुआ प्यासा के पास चले गए हम ऐसा तर्क पेश करने लगे उसमें वो निरुतरित हो गए ऐसा एक दो बात को बताया ऐसा कुछ ऐसे संयोग योग ऐसा हो करके कुछ सिखाया कुछ समझना पड़ा ऐसे हो करके हम चल रहे हैं इसी आधार पर आज भी मेरा विश्वास है मेरे लिए तो हम किसी से मिलता हूं हमको कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलता ही वृथा तो अभी तक कोई आदमी गया नहीं जिसके जिस साथ हम डांटता भी हो उनसे भी हमको प्रेरणा मिलता है जिसके साथ हम प्यार करता हूं उनकी उनसे भी हमको प्रेरणा मिलती है इससे इससे ज्यादा क्या बताओ क्या बनाओ बयान करो इसमें क्या माना जाए इसके माना ये जाए हमारे पात्रता की बात हम कैसा लोगों को स्वीकारता किस अच्छान करके जो अच्छे भाग है उसको हम स्वीकारता अभी का प्रैक्टिस क्या है कोई एक बात खराब हो गया सब को पोत दिया डामर क्या पोत दिया क्या डामर पौध दिया कैसा पौध दिया मैंने निन्यानवे ठीक रहा एक छेद मिल गया उसके पर डामर पोत दिया ऐसे में तो आदमी दरिद्र हुआ है आदमी जात जो है दरिद्र हुआ कैसा इस ढंग से हुआ मैंने एंक्यावन प्रतिशत से आगे क्यों नहीं बढ़ा इसी आधार पर एक दूसरे का चित्र देखने की विधि से उसको हमारे बुजुर्गो ने पता लगाया था छिद्रन्वेषण ठीक नहीं है ऐसा लिखा छिद्रान्वेषण के बदले में क्या किया जाए हंसक क्षीर अन्याय मैने निरक्षीय क्यों अपनाना चाहिए गुणग्राही बुद्धि होना चाहिए ये सब उपदेश देख करके गए गुण क्या है वो पूछा उसको बता नहीं पाया गुण के बारे में कहा वही समाधि में जाओ चुप हो जाओ यही बताए ये लोगों को पटा रहे ठीक है ऐसा बात बन करके अपन कहीं ना कहीं भटकते रहे पूर्वजों ने काफी परिश्रम किया इसमें जो ईमानदारी से ये विज्ञानी बेईमानी से परिश्रम किया हमारा लोहार का चोटा ही है इसका जिम्मेवारी मेरा ही है और किसी का नहीं यहां का हमसे संसार के 700 करोड़ आदमी वैवाह कर ले हम इसको प्रमाणित करूंगा बड़ों बेईमानी से शुरू किया उसका क्या पहला प्रमाण युद्ध सामग्री बताने बनाने के लिए विज्ञानी शुरू किया इनके इतिहास में लिखा हुआ है इससे ज्यादा क्या प्रमाण होना ठीक है युद्ध सामग्री बनाने में जो ये हुआ प्रौद्योगिकी विधि आई उसमें पैसे की आवश्यकता है पैसे वालों ने प्रौद्योगिकी बनाया ठीक है ना प्रौद्योगिकी बनाने से लोकव्यापीकरण लोगों के लिए सुलभ हो गया अभी जो जिस वायरलेस वे, सेट को आप रखे हो जिसको आप मोबाइल कहते हो इसको नेहरू के समय में बंगाल में एक आ, ये जो होता है ना ये दुर्ग में क्या है पॉलीटेक्निक पॉलीटेक्निक के एक प्राध्यापक इसको तैयार किया था नेहरू के सामने लेकर और इसको आप गवर्नमेंट ले ले या नहीं तो हमको पेटेंट करने दो या इसको बेचने दो तीनों को अड़चन पैदा किया नेहरू इन इनलिटरली ठीक है वो ही चीज अभी आपके जेब में रखा क्यों पैदा किया बाबा बंगाल में एक पाले टेक्निक के क्यों अड़चन क्यों पैदा किया वो उसमें यह आया जब ये ले आए बताया एक हजार किलोमीटर दूर से एक दूसरे से बात कराया मिलिट्री के जनरल्स को बुलाया तब तक करियापा चले गया था। तो तीनों जनरल्स को बुलाया ये ऐसा कहते हैं क्या ये आपके लिए अनुकूल है वो पूछा कि अनुकूल नहीं है हमारे यानी दुश्मन इसको पाएगा उसके बाद हमारे ऊपर ज्यादा हमला करेगा हुँ। हुँ। ऐसा बोले अभी जो है ना हर स्कूल के मिडिल स्कूल के, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के जेब में वो रखा हुआ है क्या कहा क्या कहा और उनको अपन वेद संसार के सर्वोपरि बुद्धिमान मान करके आज भी याद करते हैं है जिन जिनकी विवेक इतना अच्छा रहा एक उदाहरण दिया अच्छा जिन, जिनके न, चाचा या दादा रहा वो अब अप, अपने में ये के जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो होते है न कंसल्टेंसी लीगल कंसल्टेंसी वो कॉन्फ्रेंस का वो प्रेसिडेंट था वो आदमी अपना पिता का श्राद्ध करने के लिए अमरकंटक आया अमरकंटक तक में हमको ये बात बताया बता अभी आज की स्थिति में क्या है सोच लो ये 20-25 वर्ष की पीछे की बात उस समय में मोबाइल था ना ठीक है उस समय में, में बताएं अभी हर बच्चों के जेब में मोबाइल रखा हुआ, ठीक, ठीक है? अभी बच्चों के लिए क्या यह साधन है क्या उनका पढ़ाई का साधन है क्या नहीं है नाजायज प्रेमवार्ता का साधन है आप जांच कर लीजिए कुछ भी कर लीजिए आपको आपको मिलेगा यही नाजायज शरीर संबंधों के लिए वार्ता के लिए है ये सर्वाधिक वार्ता यही इसमें मिलेगा अब इसको क्या करोगे पहले हमारे में इसका उपयोगिता कह है उसको हम यदि बोध कराए बिना कोई चीज को देते हैं उसका जैसा आदमी है वैसा उपयोग करेगा ठीक है ना? आदमी जात को संवेदनशीलता से जगह-दे जगह में से और कुछ सोचने समझने जीने के लिए तो अपन मार्गदर्शन कर नहीं पाए कोई भी मिशन नहीं कर पाया सभी मिशन अरबों खरबों खर्च किया कई के लिए अपना जात अपना धर्म को बढ़ाना अभी सर्वाधिक लोग ये मानते हैं जाति के साथ धर्म रहेगा इसके पहले राजा के साथ धर्म रहेगा तो पहले राजा जिसका जिस धर्म को अपनाया उसी धर्म में सारे देश के देशवासी होंगे ये एक बार प्रयोग हो चुकी ठीक है अभी क्या माना जा रहा है अभी अभी क्या माना जा रहा है तो हमारा जो है ना जाति के साथ हमारा जाति के साथ हमारा धर्म बढ़ेगी हमारा जाति और धर्म बढ़ने से हम धरती पर राजी करेंगे ये कुल मिलाकर के कथा भारत है ठीक है न उसको जो है ना हमारे अभी लिखा वीर भोग गया व सुन्धर ये लिखा है ठीक है ये सब हम सुने ही इसमें क्या निष्कर्ष निकाला जाए बताओ कैसा किया जाए अब उसमें उसका विकल्प रख क्या रखा है अखंड समाज सार्वभौम अखंड समाज सूत्र में मानव मानवत्व मानवता पूर्ण आचरण पूर्ण व्यवस्था पूर्ण समाज चार चीज को अपन अध्ययन कराए क्या बात क्या विकल्प हुआ कि नहीं हुआ ये? ये इसको हम विकल्प कहते हैं इससे बचने के लिए सारा टंटपाली से बचने के लिए यदि हम कुछ कर रहे हैं उसको हम विकल्प मानते हैं ये सही है कि गलत है पहले अभी, अभी अच्छे लोग सब एकत्रित हो गए हैं इसको निर्णय किया जाए यदि सही है तो विकल्प को ठीक माना जाए ठीक है इसको इसको हम विकल्प कहते हैं। कैसे हम पकड़ कैसे गए गए तो अस्तित्व को हम व्यवस्था के रूप में देखा व्यवस्था में व्यवस्था का मूल स्वरूप परमाणु अंशों से ही शुरू हुई है परमाणु का गठन का बीज रूप परमाणु अंशों में ही निहित रही तभी वो बिना किसी इंजीनियर बिना किसी विद्वान किसी वि, माने विज्ञानी अज्ञानी ज्ञानी के बिना ही वो अपने स्वयंस्फूर्त स्पूर्ति विधि से परमाणु हुआ ठीक हो गए इसके बारे में सह अस्तित्व का वैभव बताया उसके आधार पर ये सब आगे चले उसी प्रकार सभी जगह में जो, जो मानव हुआ है मानव में ही मानव चेतना देव चेतना देवी चेतना का बीज रखी हुई वो फलित कैसा होगा देव जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तित होने के बाद देव चेतना शुरुआत होगी देव चेतना फलित होने के बाद और देवी चेतना प्रमाणित होगा ऐसा बात लिखा है ठीक है इसको हम अच्छे तरह से देखा हूँ समझा हूँ जी के देखा हूँ मानव चेतना में जी के देखा हूँ वो बिल्कुल पास में दिखता है देव चेतना देवी चेतना ठीक है हाँ, आगे बाबा आपके ऊपर जो फिल्म बनी है ना आपके ऊपर जो विकल्प फिल्म बनी है उसमें धारणा ध्यानम समाधि है तयम मेकत संयम ये जो संयम नाम का जो शब्द आया है और आपने जो समाधि के बाद संयम किया उसको थोड़ा स्पष्ट करके बताइए क्या चीज है वो उसमें कोई खास बात नहीं थोड़ी सी बात है जी थोड़ी सी बात क्या है इसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि त्रय में कतत्वात संयम ये पतंजलि ने लिखा पतंजलि योग सूत्र में लिखा है हाँ। पतंजलि लिखा है कि नहीं लिखा है हम नहीं जानते योगशूत्र में लिखा वो योग सूत्र में लिखा है इसको आप भी पढ़ा है मैं भी पढ़ा हूँ ठीक है जब इस संयम के बारे में पतंजलि योग सूत्र में विभूतिपाद नाम की एक चीज उसमें संयम की सभी बात लिखा है उन संयम की 20-25 प्रकार के संयम लिखा है थिक, थिक। उसको हम पढ़ा है पढ़ने पर जो हमको बोध हुआ ये अज्ञात को ज्ञात करने का एक भी संयम नहीं है क्या हो गए क्या हो गए अज्ञात को ज्ञात करने के लिए नहीं इसमें एक भी संयम विधि नहीं है ये हमको बोध हुआ बाकी को कैसा होगा हम नहीं जानते हाँ। मुझको जो बोध हुआ वो अपने को बता रहा ठीक हो गए इतना भर पकड़ो समाधि के बाद संयम होता क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा दूसरा कोई रास्ता होता तो और कर लेते हम दूसरा कोई रास्ता थी नहीं उसने को स्वीकारा स्वीकारने के बाद बहुत अच्छी बुद्धि से सोचा क्या करना चाहिए इसको उल्टा करता ये क्या लिखा है धारणा ध्यान समाधि लिखा हम क्या लिखेंगे समाधि ध्यान धारणा त्रय में एकत्र संयम ये लिखा इस विधि से हम संयम किया वो कहा हुआ विधि से हम किए नहीं किया हमको कोई विभूति छूया नहीं ठीक है विभूति